तो वेदव व्यास जी ने श्रीमद भागवत की क्या करती रचना अब वेदव व्यास जी सोचते हैं इसका प्रचार कौन करे मेरा बेटा उसमें ही वहीग्य है और किसी में वैराग्य नहीं है प्रचार कौन करे जो चार नियम का पालन करता हो की थोड़ी चर्सी मवाली को दे दिया जाए जाओ ग्रंथ का प्रचार करो ऐसा नहीं है आपको पता है की जब ग्रंथ ऐसे चर्सी मवालियों के हाथ में चले जाते न ग्रंथ भगवान कांपते है अरे हम किस मूर्ख के हाथ में लग गए ये हमारे अर्थ का अनर्थ कर देगा सोचते उनको ग्रंथ इसलिए उनको कभी ग्रंथ की भाषा शुद्ध नहीं आती बोलने में क्या बोलने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की लिए करते हैं। क्या है वो देखना पड़ता है और यही ग्रंथ भगवान जब किसी भक्त के पास चले जाते खुश होते है अरे हम तो किसी भक्त के पास आ गए अब दला हमारा प्रचार करेंगे तो उसको ग्रंथ भगवान क्या करते हैं आज की वार देते उसके ज्ञान में क्या होता है इजाफा बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है यह है ग्रंथ भगवान यहाँ पर वेदी ने यही सोचा कि ग्रंथ की तो रचना हो गई है मैं तो बूढ़ा हो गया अब मैं थोड़ी जगह जगह जाकर इसका प्रचार करूंगा प्रचार तो मेरा छोरा ही कर सकता है और वो तो किसी गिरी गुफा में समाधि लगाकर बैठा तो कैसे लाया जाए तो अब महाराज यहाँ पर सुखदेव जी को लेकर आएंगे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ। दो श्लोक विधव जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया एक श्लोक भगवान की सुंदरता के विषय खबसूरती और एक उनके स्वभाव बोले तुम गांव-गांव जाओ नगर नगर जंगल जंगल में पर्वतों में सब जगह श्लोक होगा जहाँ मेरा बेटा होगा सुनेगा और दौरा दौरा चलाएगा पहला श्लोक था भगवान की खबसूरती के दिन पीड़म नपू कनक योग कनक कारणम विप्रद्रवासु कनक कपिशम बेजयती चमालम भगवान वृन्दावन में गैया चला रहे उनके माथे पर मुकट कानों में कुंडल बंसी धरे घुमरा बाल बड़े बड़े नेत्र इतने खूबसूरत कि कामदेव भी भगवान से मोहित होता है इतने सुंदर ये श्लोक सुनते ही सुखदेव जी की समाधि खुल गई सुखदेव जी बोले इतने खबसूरत फिर सुखदेव जी ने सोचा कुछ लोग खबसूरत तो बहुत होते पर स्वभाव अच्छा नहीं होता खबसूरत कितने होंगे लेकिन स्वभाव और इतना खतरनाक स्वभाव तो तुरंत शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया ये श्लोक क्या है भगवान का स्वभाव आहो बकी हम तनकाल यापा या दत्व साधत्रिताम कमवा दयालु शरण ब्रजे हम अहो बकी हम बक्का सुर की बहन नाम पूतना न ना तो नाम अच्छा ना तो काम अच्छा नाम पूतना बच्चों को मारना विष्णु पुराण में लिखा है बोले खून चूस्ती थी, थी पिताची थी इसलिए नाम अच्छा नहीं है और काम बोले कृष्ण को मारने के लिए ना नाम अच्छा ना काम अच्छा वह प्यारे आपने सारी उसकी बुराइयों को ये कर दिया और जो गति यशोदा देव की अपने भक्तों को दी वही गति भगवान ने सूचना को दे दी ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी क्षमागति में जाएं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब तो सुखदेव जी ललित हो गए पुल पूछना मारने आई उसको अपना धाम दे दिया बोले मैं तो निर्गुण निराकार के चक्कर में लगाओ एक झाँकी इसकी दिखलाई नहीं दी छोड़ो इस निर्गुण निर्विशेष निर्विशे निराकार का चक्कर और तुरंत खींच लिया श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव जी को कहा अपनी सुखदेव जी कहेंगे दूसरे स्कंध के अंदर पर निश्चितो निर्गुण नियम उत्तम श्लोक ली लिया ग्रहित चेता राजस्म आख्यान विधि सुखदेव जी कहते परीक्षा में तो, तो निर्गुण निर्विशेष निराकार के चक्कर में लगा था लेकिन जब मैंने कृष्ण के गुण को सुना तो चुम्बक की तरह मुझे अपनी ओर खींच लिया छोड़ दिया मैंने उस निराकार का चक्कर और दिवाना हो गया श्री कृष्ण का तो दौड़े दौड़े सुग्रीव जी आए, ब्यास देवी के शिष्य को नमस्कार करते हैं बोले आपने जो श्लोक सुना है वो भी हमें सुनाई है सिखाई है और कुछ और भी श्लोक सिखाई है गुरुदेव ने दो श्लोक सुनाए थे वो हमने गा दिए अगर आपको और सुनने की इच्छा है तो आओ गुरुदेव जी के पास वो आपको सिखा देंगे तो पहले कौन पीछे भाग रहे थे वेदव जी बेटा रुक जा रुके नहीं रुके और अब कौन दौड़े दौड़े आ रहे अब सुखदेव जी खुद दौड़े दौड़े पास आ रहे हैं और सूर्य महाराज जी, जी कहते हैं वैष्णव जिस समय वेदव जी ने श्री सुखदेव जी को ये भागवत अध्ययन करवाया मैंने कथा को सुना और जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षा में ये कथा कही उस समय मैंने कथा को कही सुग। और सुखदेव जी ने कहा ऋषियों के पंडाल के अंदर फिर सूची पीछे बैठे थे सूजी को बोला नहीं आगे आइए बड़े ऋषि पंडाल के अंदर सूजी को बुलाया बिठाया और कहा हे ऋषि बनो आगामी भविष्य में आगे ये सूची ही भागवत की कथा कहेंगे इसलिए हम लोग जो कथा कहते हैं ना, वो सूद भागवत करते हैं कौन सी भागवत करते हैं? सूद भागवत करते हैं सुखदेव जी की भागवत तो दूसरे स्कंद शुरू होगी लेकिन हम जो पहले स्कंद कथा करते हैं, वो सूत भागवत क्योंकि सूत जी के द्वारा हम इस कथा को श्रम कर रहे हैं इस तरह से श्री वासदेव जी ने श्री सुखदेव जी को भागवत पढ़ा और सुखदेव जी ने इसका प्रचार किया अब जो खास बात है वो बड़ी काम की बात है सुखदेव जी है कौन सुखदेव जी कौन है किसके अंश है तो पुराणों के द्वारा जानते हैं पुराण, पुराण नगर का पूर्ववाद में लिखा है एक समय के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई ब्यासदेव जी ने कहा मैं भी पत्नी रख लू विवाह कर लू तब उन्होंने जावली मुनि से उनकी कन्या मांगी और उस कन्या का नाम था चीटी का और दूसरा नाम था उसका माता पिंगला और माता पिंगला कौन है व्यास देव जी की पत्नी और जवाली मुनि की बेटी माता पिंगला गर्भवती हो गई फिर से हो गई वैधभ व्यास जी के द्वारा और 12 सालों तक उनको संतान नहीं हुई और उनके गर्भ में कौन आ गए श्री सुदेव जी आगे पर जन्म नहीं लिया उन्होंने 12 साल तक कब से में थे तब मा, माता पिंगला ने पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की तपस्या की किसकी तपस्या करी थी जब इनका जन्म नहीं हो रहा था तो उन्होंने शंकर जी के लिए शंकर जी से क्या करी तपस्या करी मतलब स्तंभ में भी लिखा है कि श्री सुखदेव जी बारह साल तक पेट में थे पुराण अध्याय 18. विशेष ऋषि के बेटा शक्ति ऋषि शक्ति ऋषि शक्ति ऋषि के बेटा पराशर ऋषि पराशर ऋषि के बेटा कृष्ण दईपियाना और कृष्ण दोईपियाना के पुत्र श्री सुखदेव जी भगवान शंकर ही सुखदेव जी के नाम से कृष्ण दोईपियाना के पुत्र बने इसमें कौन है सुखदेव महाराज जी बोलो हर हर महादेव की सुखदेव जी महादेव है महाभारत शांति पर्वाय भगवान विद्यास जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की और भगवान शंकर से वर प्राप्त किया क्या वर प्राप्त किया कि शंकर ही श्री सुखदेव जी के रूप में आए और उन्होंने इस भागवत ग्रंथ का क्या किया प्रचार किया तो यहाँ से भी हमें शिक्षा मिलती है की सुखदेव जी कौन है महादेव नारद पुराण पूर्व भाग दूसरा पाग अध्याय बासठ सुखदेव जी ने बेंकुट धाम में जाकर भगवान की तारीफ की और भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी ने पिता वेद जी के पास आकर ग्रंथ राज श्रीमद भागवत को उन्होंने पढ़ा नारद पुराण में ऐसा लिखा है अम महाराज की भागवत है क्या भागवत अमर कथा है हमारी 18 समिता हैं। 18 समिताओं में हमारी एक समिता है जिसका नाम है कौशिकी समिता कौशिकी समिता में लिखा है एक दिन देवऋषि नारद जी कैलाश पर गए शंकर जी तो समाधि लगाए बैठे थे पार्वती जी भी पार्वती जी बड़ी मुस्कुरा रही थी देव ऋषि नारद जी ने कहा कि आप जी बड़ी मुस्कुरा रही है बोले मेरे पति बहुत अच्छे है बोले कैसे बोले हर बात बताते गुप्त मंत्र गायत्री है न हमें आज्ञा नहीं अपनी पत्नी को बताने का बोले वो भी मंत्र बता दिया कौन सा मंत्र गुप्त मंत्र पढ़ते हैं वो भी बता दिया देव ऋषि नारद जी ने कह दिया कि जब आपके पति आपको हर बात बताते हैं तो कभी उन्होंने ये बताया कि वो गले में नरमंडो की माला की उदाहरण करते हैं ये तो नहीं बताया बोले आए तो पूछ लेना तो देव ऋषि नाराज जी समझ गए बाबा जी का समय आने का किसके घिस देवऋषि नाराज जी जा रहे थे रस्ते में महादेव मिल गए कहा से आ रहे बोले सरकार आपके धाम से आ रहे और बड़ी बेताबी से माता जी आपको याद कर रही है शंकर जी ने कहा तुम जाओ और याद ना करे क्योंकि तुम कुछ न कुछ तो आग लगा कर ही आ गए हो अब यहाँ पर हुआ ये चल दिए देवऋषि नाराज जी शंकर जी हाँ प्रिय बोलो आप बड़ी याद कर रही हो तो पार्वती जी कभी मुंह यू कर ले तो कभी शिव जी ने कहा रे प्रिय क्या हुआ तो पार्वती ने गुस्से में कह दिया चलो झूठा झूठ जूट बोलते शंकर जी ने कहा हमने तो आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला हर बात बताई बोले नहीं नहीं आप झूठ बताते आप ये बताओ कि आप अपने गले में नरमंडो की माला करते बोले नहीं नहीं ऐसी बोले नहीं नहीं आपने कभी मुझे नहीं धन्य गुरुदेव देव ऋषि नारायद जी जो मुझे बताकर चले गए मेरी आंखें खोल दी शिव जी ने कहा ज्यादा ही आंखें कर चले गए बोले आप जब तक नहीं बताओगे मैं आपसे बात करने वाली नहीं हूँ क्यूँ धारण करती हूँ नर्मंदों की बात तो उस वक्त शंकर जी ने कहा मेरी प्रिय जब जब तुम आती हो और जाती हो तुम्हारी याद में मैं तुम्हारे सरों को पहन लेता हूँ पार्वती जी सरों को गिनने उसम पार्वती जी ने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आयी मैं आती और जाती हूँ तुम आते जाते क्यों नहीं हो इसका कारण क्या है शिव जी कहते अपने राम को तो अमर कथा में मस्त रहते इसलिए हम आते जाते नहीं तुम आती जाती हो तो पार्वती ने कहा यह अमर कथा आप हमें भी सुना देंगे शिव जी ने कहा केला पर्वत को पर तो कथा को तुम्हें नहीं सुना सकता इसलिए तुम्हें अमृतनाथ चलना पड़ेगा कश्मीर लेकर शंकर जी अपनी प्रिय पार्वती को जब अमृतनाथ लेकर गये तो उस गुफा में धमधम कर, कर अपने डम्बरों को बजाया बजाया तो जितने भूत प्रेत पक्षी पशु थे वो सब चले गए समझ गए कि महादेव हमारे स्वामी अकेले रहना चाहते हैं अब हमें गुफा को छोड़ देना चाहिए और उस गुफा में तोता तोती ने अंडा दिया तोता तोती तो चले गए अंडा बेचारा जा कहा जाएगा अंडा वही पड़ा था शंकर जी ने कहा तो अमर कथा आरंभ करें बोले हाँ अब पार्वती को शंकर जी बोलते हमको कैसे विश्वास लगेगा तुम कथा को सुन रही हो बोले हारे मारती रहूंगी तो आप समझते जाना मैं उठी नहीं हूँ ठीक है शंकर जी ने डमरू बजाया और अमर कथा को शुरू कर दिया अमर कथा के श्लोकों का जब शंकर जी ने उच्चारण किया उस समय उस अंडे में जान आ गई उस अंडे को तोड़कर वो सुखदेव वो तोता प्रकट होकर ऐसे बैठ गए सुखदेव गो स्वामी महाराज की अब वो तोता बैठ गया शंकर जी बोले तोता उसको देखा और पार्वती बोले तो, तो, तो उनको देखा ऐसे करते करते सोते ने सारी बात कंड करनी ली इतने में शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया पार्वती दोस्तों में इतने में तो उन्ग उन्ग उन्ग करने लगा शंकर जी ने डबरू बजाया और कहा कि अमर कथा पूरी हो गई। पार्वती की आख खुल गई डमरू को सुनकर और कह दिया महादेव जी बताइए मेरे स्वामी भगवान कृष्ण ने उद्धव को कौन सा ज्ञान दिया लो शंकर जी बोले तुम सो गयी शंकर जी बोले तू सो गई तो जवाब किसने दिया यहाँ का नजर मारी तो तोते पर नजर शंकर जी ने अपने त्रिशुल को संभाला तोते रहे अपने परों अमर तो वो हो गया दिव्य शलोक उचारण हुए दिव्य शरीर उसको मिल गया सस्ती आ गई, इतने में शंकर जी ने त्रिशूल उठाया उसने परों को उठाया और अमृतनाथ ऐसी तोता उड़ा बड़ी तेज गति से तोता उड़ता उड़ता चला गया बद्रीनाथ बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के किनारे माता पिंगला ध्यान करने के लिए बैठी थी तपस्या उनको जमाई आ गई सुस्ती आ गई तोते ने का इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती जैसे माता पिंगला ने मुंह खोला जमाई सुस्ती से और वहां पर वो तोता मुंह से पेट में जाकर बैठेगा शंकर जी त्रिशुल लिए बैठे खड़े हैं आभार आए तो मैं बताऊ इस में, बता। में वेदव्यास जी आ गए अरे वेदव जी ने कहा अरे महादेव क्या हो गया अरे किसे मानना चाहते हो बोले वेद अस में क्या कहूँ वो तो आपकी पत्नी के मुख से वो तोता पेट में जाकर बैठेगा कुछ आए तो मैं उसे बताऊंगा बोले क्यों बोले उसने अमर कथा को सुन लिया जी ने कहा महादेव क्या सचला गया नींद से जाग कर आयो बोले क्यों तुमने तो कहा कि उसने अमर कथा को सुन लिया जब उसने अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया और जो अमर हो गया उसे तुम क्या मारोगे खुज हालते बाबा अपने सर को चले गए अब यहाँ पर वेद व्यास जी थोड़े समय में जब बीते है तो माता पिंगला के पेट ऐसी दिव्य श्लोकों की आवाज आने लगी। ने कहा ये तो पुरुष है बोले बेटा बार आओ बोले नहीं आएंगे बोले भाई क्यों नहीं आओगे बोले विष्णु की माया से डर लगता है बारह साल तक पेट में उसके बाद भगवान विद्व्यास जी ने प्रार्थना करी भगवान आप ही आगे इसे समझाइए तो भगवान विष्णु माए बोले सुख तुम आ जाओ मैं अपनी माया हटा रहा हूँ जैसे भगवान ने अपनी माया हटाई ऐसी तो माया हटाई माया, माया बाहर से भी हट गई और सुखदेव जी के अंदर ऐसी भी हट गई। जैसे जन्म श्री सुखदेव जी कहाँ चले गए जंगल की तरफ जा रहे थे। कोई मोह नहीं था आज वो ही श्री सुखदेव जी को वेद जी ने भागवत अध्ययन करवाया तो कल जो है हम पांडव चरित्र का श्रवण करेंगे बहुत समय हो गया तो आज जो है भगवान की कृपा से हम बहुत आगे तक आ गए और कल जो है पांडव चरित्र का रसा स्वागत कथा का करेंगे और पांडव चरित्र की बड़ी महानता बताई गई है क्यूँकी पांडव भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के भक्तों का चरित्र जो है वो तो बहुत उत्तम बताया गया हैगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे ति� हरे हरे राम हरे राम राम भक्त वगवान की जय